श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत अष्ट परिचेद प्रताय शिक्षा ब्राह्माचन प्रताप ये महाशय समीप्म आग्छति तक क्रमशः उन्नति कि अहम वदामी यस संसार यसार्मण को दोष परसारे दासीवत्ति गृहस्थ से साधन दासी प्रभु गृह विषय कथय अस्मदीय गृह तस्ेह सै क्याचि ग्राम्यपल्या प्रभो गृह प्रदर्शय मुखेन वदती इति मनसा जायेहस्मदीय अस्मदेहमस्म पल्लग्रा पुनः प्रभुपुत्र लालिय कथयती च मम हरी अत्य चपलो जाता है मम हरे मिठान भोजनम न रोचते मम हरी मुखेन वदती सत्यम किंतु जाना यदरी न मदीय प्रभुपुत्र अतः आग्छा तहम बच्चे संसारवास क्रीयता परम ईश्वरे न्यस्तमस्व जानी यदृह परिवार नाम काम ईश्वर से मे गृह ईश्वर समीपे अपरम च बदरा यदीय यद पाद पद्मे भक्ति व्याकलतया सर्वदा प्राथनीय विदेश प्रसंग पुनः सामपति कस्न भक्त अवदत इधानी वैदेशिकंडिता ईश्वर अस्ती वचन न स्वीकृस्वीकुतीप मुखेन यो यद, वत, यद एव नाम शाम को इती तु मया न आकतः कोप्पी जागतिक मैं नुभूयते एक जागतिक्रिया महाक्ति अस्ती विषय अनेक अंगीकृत आसत श्रीरामकृष्ण तदव पर्याप्त शक्ति तो स्वीकुना नास्ति कथम स्यु एतत एक पाश्चात विपस्चि नैतिक प्रशासन सत्कर्म पुरस्कार पाप से चंड अस्गतिषय अंगीकुवेक प्रताप प्रस्थाननमति जिघक्षक्षु उदतिष्ठत उदतिषत श्रीरामकृष्ण प्रताप प्रति परम पुनर्ब्रिया ताद ये न पुनर्विवाद मध्ये वर्तस्व पुनरेका कथा कामनी एव मनुष्य ईश्वर तो विमुखी क्रीये तदिशि गंत अवसर न ददाते एक पश्यो सर्व स्वीय भार्या प्रशंसा कूवती समेशा हाष्यम सा उत्तमानंद पृक्षसी तदीया भार् कीदशी भो तत्व आम अत्युतमा प्रताप तरी अहम साधयामी प्रताप प्रस्थि श्री प्रभो अमृतम विषय कामीकाचन त्याग्रसंगो नाप्त सुरेन्द्रोद्यान से वृक्ष से पर्णनी दक्षिणवायुसाते दौदु्यम तथा मर्म शुर्वाणी आसन वचासी तेन शब्दन य सह एक कवल सकदभक्तिद आघात अनते गगन लयता किंतु प्रताप से हृदय किम एक वचन प्रतिध्वनि नूत कियत्ुक्त मणिलाल मल्लिक्री प्रभु कथय महाशय इध दक्षिणेशरगमन करनीय अद् त्र केशवसैन से मृहस महिला साक्षात्कर्म्य दर्शन अुखिता सत्य प्रत्यावर्तिष्य कतिचन मसातीतीता केशव तस्य स्वर्गारोहण करी पत्नी तथा गृहसम्यभु साक्षात्कर्म्यी श्रीरामकृष्ण मणिमल मली प्रति अपेक्षस्व बस एको मे निद्रा सम्य न जाता तरयुँ नोमी ता गताेत कुरिया किंच त्र उद्यानेमणाद क्यी अत्यम आनंदो भविष्य किंचित विश्रम्य श्री प्रभु प्रस्थान कुरते दक्षिणेशरम या गमन सू सुंद्र से कल्याण चिंतती सर्व प्रकोष्ठ एक, -एक गमन कौती मृदु मृदुनामोच्चारण चोती चा कि असमपूर्ण न निर्ति अतो अतः दंडा वजती अहम तदा लुचिका भोजन न कृतवा किंचित आनी लुचिका आनीय ददा कणिक मीकृत भोजयती कथयती चनेकतात्त्पर्यकूचि ना स्मरणा पुनः आजिगमी सा सै सम हाष्यम मणिमलिहा हाषस्य तत् उत्तम अस्मा आगत आसत भक्त सर्वे हस